अजपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक चौतीस अनहद भी मर जाए भाग दो भगवान श्री कल आपने कबीर साहब के इस दोहे का अभिप्राय समझाया सुन मरे अज पा मरे अनहद हो मर जाए सुन मरे अज पा मरे अनहद हो मर जाए राम राम सने नाम कह कबीर समझा इस संबंध में थोड़ा और प्रकाश डालने की कृपा करें। सुन्न मरे अजपा मरे हो मर जाए राम स्ने ही ना मरे कह कबीर समझाए जो भी हम जान ले पालें वो सभी मर जाएगा धन तो छूटेगा ही संसार का भीतर भी जो धन हम इकट्ठा कर ले वो भी छूट जाएगा ज्ञानी सदा से कहे बाहर की संपदा इकट्ठी मत करो लेकिन कबीर कहते हैं भीतर की संपदा भी मर जाएगी संपदा ही छूट जाएगी अकेले तुम ही बचोगे अनुभव भी मर जाएगा सिर्फ अनुभोक्ता बचेगा बाहर की संपदा की बात समझ में आ जाती है लोगों को हम मरते देखते धन पड़ा रह जाता है भवन महल पड़े रह जाते हैं राज्य साम्राज्य पड़े रह जाते लेकिन कबीर कह रहे हैं कि भीतर की संपदा भी बड़ी रह जाएगी ये थोड़ा बारीक है और आखिरी बात है चरम बात है इससे ऊपर और कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता इसलिए थोड़ी समझ लेनी जरूरी है जैसे ही तुम अनुभव करते हो किसी बात का हुआ नहीं अनुभव कि द्वैत पैदा हो गया तुमने कहा कि मुझे आनंद हुआ तुम दो हो गए आनंद और तुम वो जो हुआ और जिसको हुआ भेद हो गया भेद वहां न जा सकेगा वहां तो तुम अकेले ही जाओगे वहां तुम अपने साथ कुछ भी न ले जा सकोगे आध्यात्मिक अनुभव भी नहीं सुन मरे अजपा मरे अनधू मर जाए तुम्हारी समाधि भी मर जाएगी तुम्हारा ध्यान भी मरेगा तुम्हारी कुंडली भी मरेगी तुम्हारे जितने आध्यात्मिक अनुभव हैं सब मर जाएंगे अकेले तुम जाओगे इसलिए इन अनुभवों से चिपटना मत पकड़ना मत अन्यथा एक नया संसार शुरू हो जाता है पहले तुम धन इकट्ठा करते थे फिर ये अनुभव इकट्ठे करने लगते हो लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं प्रकाश का अनुभव हुआ सुखद थे क्योंकि भीतर की संपदा सूक्ष्म कहते हैं कुंडलनी का जागरण हो रहा है बड़ी पुलक मालूम होती है बड़ी भीतर सुख शांति मालूम पड़ती है इसे भी पकड़ना मत क्योंकि ये भी बाहर है सब अनुभव बाहर है अनुभव मात्र पर आया है आनंद को मत पकड़ना शांति को मत पकड़ना निर्वाण को मत पकड़ना क्योंकि जहां तुमने पकड़ा कि तुमने संसार निर्मित किया पकड़ संसार है तुम कुछ पकड़ना ही मत तुम्हें एक ही बात याद रखना कि मैं पृथक हूं कोई भी अनुभव कितना ही गहरा कितना ही पास फिर भी दूर है और अनुभोक्ता दूर ही बना रहता है जो भी तुम जान लोगे तुम उससे अलग हो इसलिए परमात्मा को तुम कभी भी अनुभव न बना सकोगे वो तुम्हारा अनुभव कभी भी ना बनेगा क्योंकि जो भी अनुभव होगा वो तो मर जाएगा सुन्न मरे अजपा मरे अनधु मर जाए तुमने अगर कहा कि मुझे परमात्मा का अनुभव हो गया ये अनुभव भी मरेगा ये परमात्मा भी मरेगा सिर्फ वही बचेगा जिससे द्वैत का कोई संबंध निर्मित नहीं होता जिसके साथ दुई का बोध नहीं होता परमात्मा तुमसे पृथक नहीं तुम्हारा होना ही है गन होना वो तुम्हारी आत्मदशा है वो तुम्हारे ही प्राणों के के गहन में छिपा हुआ स्वर है वो तुम्हारा ही गीत है और जैसे नर्तक अपने नृत्य से पृथक नहीं है वैसे ही परमात्मा का अनुभव तुमसे पृथक नहीं है उसे अनुभव कहना उचित नहीं इसलिए तो निश्चित कहते हैं कि जो कहे मैंने जान लिया समझ लेना कि जाना नहीं क्योंकि परमात्मा को तुम कैसे जानोगे जानने का तो मतलब हो गया फासला दूरी जानने के लिए दूरी जरूरी है मैं तुम्हें देख सकता हूं क्योंकि तुम दूर हो तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि मैं दूर हूं लेकिन तुम अपने को ही कैसे देखोगे देखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए फासला चाहिए दर्पण में भी अपनी छवि देखते हो तो थोड़े दूर खड़े होते हो पास आओ दर्पण से मुंह लगा दो फिर खुद की छवि भी दिखाई पड़नी मुश्किल हो जाएगी और अगर थोड़ी दिखाई पड़ती हो तो उसका अर्थ है कि आंख अभी भी दूर है आंख को बिल्कुल दर्पण से सटा दो फिर तो कुछ दिखाई ना पड़ेगा फिर भी शायद धुंधली आकृति प्रतीत हो दर्पण और तुम बिल्कुल एक नहीं हो सकते हो थोड़ा फासला बना ही रहेगा पर तुम अपने गहनतम में परमात्मा से बिल्कुल एक हो वहां रक्ति भर रखने की जगह नहीं है तुम्हारे और उसके बीच कोई फासला ही नहीं इसलिए तो अनुभव होता है ज्ञानी को कि जब तक मैं था तब तक उसका पता नहीं चला और जब वो हुआ तो मेरा पता नहीं चलता क्योंकि तुम दोनों अपनी आत्यंतिक गहराई में एक हो अनुभव तो सब मर जाएंगे सिर्फ तुम बचोगे इसलिए अनुभवों को मत पकड़ना सब योग सब समाधि छोड़ देने योग्य लेकिन एक बात समझ लेना पाने के पहले छोड़ नहीं सकते हो सुन्न मरे पर सुन होना चाहिए अजपा मरे अनहदू मर जाए पर अनहद होना चाहिए जो है ही नहीं वो मरेगा क्या तो ये बात सुनकर तुम ये मत समझ लेना कि समाधि की कोई जरूरत नहीं सुनने की कोई जरूरत नहीं अजपा की कोई जरूरत नहीं अनहत की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जब मर ही जाना है तो क्या करना तुम्हारे पास तो वे हैं ही नहीं पहले तो तुम्हें उन्हें पाना होगा वचन तो इसलिए है ताकि पाके तुम उनसे जकड़ ना जाओ अन्यथा तुम अनुभव भी संसार बन जाएगा तुम उसी सूक्ष्म धागे के सहारे वापस जंजाल में गिर जाओगे योग भ्रष्ट होने का यही अर्थ है। समाधि तो मिल गई लेकिन फिर समाधि से रस पैदा हो गए ध्यान तो बन गया फिर ध्यान से लगाव लग गया अनासक्ति ना रही आनंद तो प्रतीत हुआ लेकिन अब आनंद को ही मुट्ठी में बांध लेने की आकांक्षा हो गई कहीं खो ना जाए ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति योग की आखिरी सीढ़ी से गिर गया एक कदम और उठाने की जरूरत थी वो ये कि योग भी छूट जाए समाधि भी छूट जाए उस अंतिम चरण के लिए कबीर कह रहे हैं सुन मरे अजपा मरे अनधू मर जाए एक राम स्नेही ना मरे क्यों क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा अनुभव है जो अनुभव नहीं एक प्रेम ही ऐसा अनुभव है जो तुमसे पृथक नहीं होता तुम ही हो प्रेम के क्षण में ऐसा नहीं लगता कि मुझे प्रेम का अनुभव हो रहा है आनंद के क्षण में लगता है कि मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है इसे थोड़ा समझ लो प्रेम के क्षण में लगता ही नहीं कि मुझे प्रेम का अनुभव हो रहा है ये तो प्रेम जब चला जाता तब पता चलता है कि मुझे प्रेम का अनुभव हुआ था ठीक प्रेम के जलते हुए क्षण में तो इतना होस का ऐसी मदमत्थता होती ऐसा गहन प्रगाढ़ आनंद होता है सोचने को अलग होने को देखने को विचार करने को कोई बचता नहीं जब तक प्रेम होता है तब तक पता नहीं चलता जब प्रेम जा चुका होता है तब तुम चौंकते हो कोई चीज थी और चली गई तब तुम्हें याद आती तब तुम पीछे लौट कर कहते हो कि प्रेम था अनुभव आनंद का तो उसी वक्त पता चल जाता है कि आनंद अनुभव हो रहा है प्रेम का अनुभव तो स्वास्थ्य जैसा है जब तुम बीमार होते हो तब तुम्हें याद आती है कि मैं स्वस्थ था जब तुम स्वस्थ होते हो तब तो पता ही नहीं चलता क्योंकि पता तो बीमारी का ही चलता है स्वास्थ्य का कोई पता चलता ही नहीं अगर दुनिया में बीमारी हो ही ना तो लोगों को स्वास्थ्य का पता ही ना चलेगा वे स्वस्थ रहेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा बीमारी होने के कारण लौट के स्मरण आता है कि अरे मैं बीमार पड़ गया अभी तो स्वस्थ था जब सिर में दर्द होता है तब सिर का पता चलता है सिर अगर स्वस्थ हो तो पता ही नहीं चलता देह जब पूरी स्वस्थ होती है तो विदेह की अवस्था अपने आप सध जाती देह का स्मरण ही नहीं आता प्रेम जब सघन होता है तब तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है तुम किसी और ही लोक में होते हो जो ज्ञान का नहीं अनुभव का नहीं जो सत्ता का है एग्जिस्टेंस का है तुम प्रेमी नहीं होते प्रेम ही हो जाते हो पता किसको चलेगा दूर कोई खड़ा होने को बचता नहीं इसलिए कबीर कहते हैं राम सनेही ना मरे राम स्नेही से तुम ये मतलब मत ले लेना जैसा कि आमतौर से तुम्हें राम भक्त दिखाई पड़ते हैं कबीर कोई साधारण भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं और राम तो केवल कहने का ढंग है तो राम स्नेही तो कहने की एक व्यवस्था है तो केवल इशारे के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ठीक प्रेम में न तो कोई राम है और न कोई राम स्नेही न तो कोई भगवान है ना कोई भक्त वहीं तो राम प्रकट होता है जहां भक्त और भगवान का द्वैत मिट जाता है जा न तो कोई पूजा करने वाला है और न कोई आराध्य भक्त भी खो गया भगवान भी खो गया उस क्षण जो सरिता बहती है दोनों कूलों को स्पर्श करती हुई वह है राम स्नेह उसकी कोई भी मृत्यु नहीं है क्योंकि जो मर सकता था वो तो सब मर गया सूक्ष्मतम अहंकार बच सकता था अनुभव के साथ वो भी नहीं बचा वो भी मर गया भक्त के पास कुछ भी तो नहीं न योग है न समाधि है न चमत्कार है भक्त के पास कुछ भी नहीं भक्त पूर्ण असहाय भक्त पूर्ण कोरा खाली है खालीपन भी नहीं है क्योंकि उसका भी उसे कोई अनुभव नहीं रो रो कर विरह में अपने को ढाल ढाल कर मिटा मिटा कर वो पूरी तरह खो गया है कोई रूपरेखा भी नहीं बची उसका कोई चिन्ह भी नहीं छूट गया है इसलिए तो कबीर कहते हैं कि मरता तो सारा संसार है लेकिन कोई ठीक से मरना नहीं जानता क्योंकि जो ठीक से मर जाए तो फिर दोबारा मरना ना हो फिर बहुरी न मर न हो एक सयानी अपनी सिर्फ एक सयानी मौत अपनी हुई भक्त की हुई कबीर की हुई और सयानी मौत इसलिए कि जान के हम मरे मरने को हमने एक कदम बनाया जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने को मृत्यु को हमने सीढ़ी बनाया इधर हम मरे जैसे बूंद मिटती और उधर हम सागर हुए और जो खुद ही मर गया और भक्त वही है जिसने परमात्मा के चरणों में अपने को मृतक की तरह डाल दिया हो जो जीते जी मर गया हो जिसने कह दिया हो अब मैं नहीं हूं तू ही है और फिर जिसके भीतर मैं का स्वर्ण उठता हो जिसका अपना होना न रहा हो और जो अपने हाथ मर गया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं फिर बचे ही नहीं तो मरेगा कौन योगी मरेगा क्योंकि योगी अखड़ा हुआ साधरा है तपश्चर्या कर रहा है जोग जुगत बड़े उपाय कर रहा है तंत्र मंत्र चारों तरफ जाल खड़ा कर रहा है अभी है लेकिन भक्त जा चुका योगी अंत में जाता है भक्त पहले चरण में चला जाता है इसलिए योगी अंत तक गिर सकता है। तुमने तुमने योग भ्रष्ट भ्रष्ट शब्द शब्द सुना सुना? होगा, भक्ति वैसा कोई शब्द ही नहीं योगी गिर सकता है क्योंकि उसका आखिरी कदम अंत में उठाना है उसके पहले तक गिर सकता है भक्त के गिरने का कोई उपाय नहीं क्योंकि आखिरी कदम पहले ही उठाना है योगी अपने अहंकार को छोड़ेगा जब सब साध लेगा लेकिन क्या जरूरत है क्या गारंटी है कि छोड़ पाएगा और जितना अहंकार सूक्ष्म होता है उतना ही रस विमुग्ध करता है जितना सूक्ष्म होता है उतना ही प्यारा लगता है जितना सूक्ष्म होता है उतनी ही उसके चारों तरफ एक मधुरता का स्वाद फैल जाता है तुम्हारा अहंकार तो कड़वा है उसको भी तुम छोड़ नहीं पा रहे है। जहर है उसको भी नहीं छोड़ पा रहे तो जब तुम योग की अंतिम अवस्था में पहुंचोगे जहां आहिरने तुम्हारे चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही होगी वहां तुम कैसे अपने को छोड़ पाओगे जब जहर था तब न छोड़ा और अब तो अमृत जैसा लगेगा तो योग की साधना के अंतिम चरण में वो घड़ी आती है जहां निर्णय लेना है, वो जो सुख का आधार बन गया है अहंकार उसे छोड़ना इसलिए योग से भ्रष्ट होते हुए लोग देखे जाते भक्ति से कोई कभी भ्रष्ट नहीं होता क्योंकि अगर भ्रष्ट होना हो तो पहला कदम ही नहीं उठ सकता वो भक्त होने के पहले वापस लौट जाएगा भक्त होने के बाद लौटने का उपाय नहीं है क्योंकि भक्ति कहती है मर जाओ एक बार मर ही जाओ दिन में सौ सौ बार क्या मरना एक बार मर जाओ और छूट जाए सारा जंजाल एक बार मिट जाओ पहले कदम पर ये आकरे अहंकार तो छोड़ना ही पड़ेगा चाहे योग चाहे भक्ति फर्क इतना ही है कि योग पहले तुम्हें सुधारेगा शुद्ध करेगा और जब तुम्हारी ज्योति परम शुद्ध होने के करीब पहुंच जाएगी बस एक ही धुआं रह जाएगा तुम्हारा एक अहंकार का धुआं रह जाएगा और सब तरह अग्नि शुद्ध हो जाएगी बस जरा सी मिट्टी रह जाएगी तुम्हारे स्वर्ण में उस वक्त योग कहेगा फेंक दो अब इसे शुद्ध करेगा अहंकार को और तब फिकवाएगा। और भक्ति कहती ही पहले ही इसे फेंक दो क्योंकि इसके साथ रहते तुम जो भी करोगे वो अशुद्ध होता जाएगा ये जहर है तुम जो भी छुओगे वही जहर हो जाएगा इस जहरीले पात्र में अमृत नहीं ढाला जा सकता अमृत भी जहर हो जाएगा इसलिए कबीर कहते हैं राम स्नेही ना मरे कह कबूर समझाए नहीं मरता राम का प्रेमी यहां राम से कुछ लेना देना नहीं राम का नाम भी ना सुना हो तो भी तुम राम के प्रेमी हो सकते हो सूफी फकीर हैं उन्हें राम से कुछ लेना देना नहीं वो भी राम स्नेही हैं हसीद फकीर है यहूदी फकीर हैं वो भी राम सनेही राम से कुछ लेना देना नहीं यहां राम से कुछ दशरथ के बेटे राम का संबंध मत लगाना उससे कोई संबंध नहीं राम तो केवल उस परम की तरफ इशारा करने के लिए एक शब्द है ऐसी दशा क्यों नहीं बन पाती ऐसी दशा तुम्हारी क्यों नहीं बन पाती कि तुम छोड़ दो उसके चरणों में ऐसा क्यों नहीं होता कबीर कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद तुम्हें भी ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस मरने से जग डरा हुआ है तुम उस मरने को राजी हो जाओ फिर भी डरने से कोई बचता तो नहीं मरना तो पड़ता ही है भय से कोई बच तो नहीं सकता भागो भला। भाग के पहुंच तो मृत्यु के ही मुंह में जाते हो तो जब पहुंच ही जाना है और जो होना ही है जो निश्चित ही है उसको तुम सहज भाव से स्वीकार क्यों नहीं कर लेते जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद उस मृत्यु में तुम आनंद को क्यों नहीं देख लेते तुम क्यों दुख को देख के भाग रहे हो रुको ये नहीं हो पाता उसके पीछे कुछ गहरे कारण पहला तो कारण यह है कि मन हमेशा हर चीज को दो खंडों में तोड़ के देखने में समर्थ है अखंड को नहीं देख पाता वो मन की सीमा है मन खंड को देख पाता है एक छोटा सा कंकड़ भी तुम्हें दे दू और कहूं कि तुम इसे पूरा देख लो तो तुम एक ही साथ पूरा ना देख पाओगे पहले एक पहलू दिखाई पड़ेगा छोटा सा कंकड़ पर एक ही पहलू एक बार दिखाई पड़ेगा जब तुम उसे उलटोगे तब दूसरा पहलू दिखाई पड़ेगा लेकिन जब दूसरा दिखाई पड़ेगा तो पहला छिप जाएगा पूरा कंकड़ तुम नहीं देख पाओगे कंकड़ तो बड़ा है रेत का एक कण ले लो उसको भी तुम पूरा ना देख पाओगे एक साथ मन की क्षमता अधूरे को देखने की और चूंकि मन अधूरे को देखता है और दूसरे हिस्से को नहीं देख पाता है जिस हिस्से को देखता है उसको पकड़ लेता है उसके साथ आसक्ति और राग बना लेता है और दूसरे हिस्से को हटाता है धकाता है क्योंकि डरता है कि वो दूसरा विपरीत है और इस उपद्रव में ही जीवन पूरा का पूरा तनाव और अशांति से भर जाता ऐसा समझो तुम जीवन को तो पकड़े हुए हो मृत्यु को धकाते हो मरना नहीं चाहते जीना चाहते हो और तुम्हें यह पता ही नहीं कि मरना और जीना एक ही सिक्के के दो पहलू तो तुम जितना मरने से डरोगे उतना ही तुम जीने से वंचित रह जाओगे क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू तुम मरने से बचने में लगे रहोगे उसी भी जीवन खो जाएगा तुम जी ही ना पाओगे देखो लौटकर तुम जी पाए हो अब तक या कि सिर्फ डरे हो तुम जी पाए हो या कि सिर्फ इंतजाम कर रहे हो जीने का कि कल जिएंगे पहले इंजाम हो जाए और तुम मरने से क्यों डर रहे हो अगर तुमने जीना सीखा होता और तुम जी लिए होते तो तुम्हें यह भी दिखाई पड़ जाता कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है उससे बचने का कोई उपाय नहीं तुम जीना चाहते हो तो मृत्यु होगी ही मन चीजों को विपरीत करके देखता हो कहता रात और दिन अलग अलग रात अंधेरी दिन रोशनी दिन सूरज रात कोई सूरज नहीं लेकिन दिन और रात एक है दिन ही तो रात बनता है रात ही तो फिर दिन बनती रात से तुम डरे हो दिन को तुम पकड़ना चाहते हो प्रेम और घृणा को मन कहता है अलग अलग विपरीत वहीं भ्रांति हो जाती है। प्रेम को तुम पकड़ना चाहते हो घृणा से बचना चाहते हो वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू सुख से तुम चिपटना चाहते हो दुख से हटना चाहते हो वो एक ही सिक्के के दो पहलू और इसलिए तुम बड़ी झंझट में पड़े हो जंजाल संसार का नहीं है जंजाल मन का है तुम्हारे मन के देखने का ढंग ही पक्षपात ग्रस्त अखंड को तुम देख पाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे कबीर के आज के वचन इसी से संबंधित है और अखंड को तुम देख लो तो तुम मरने को राजी हो जाओगे क्योंकि मरना और जीना एक ही बात के दो नाम एक ही नदी के दो किनारे और जो आदमी जीने से लगता नहीं जीने से आसक्त नहीं है मरने से भयभीत नहीं है वो जी भी पाता है और मर भी पाता है वो जीवन का भी आनंद लूट लेता है और मृत्यु का भी आनंद लूट लेता है कबीर कहते हैं कब मरी हों, कब हो कब भेंटियो पूर्ण परमानंद जीवन का रस भी लूट लिया जीवन ने खूब दिया और अब मृत्यु का भी रस लूटने को तैयार है मरी हों, कब मरी हो कब भेंटियो पूर्ण परमानंद देख लिया जीवन का स्वाद भी अनूठा था वह तो परमात्मा की कृपा थी वो भी मिला अब मृत्यु का भी स्वाद देख लें। जब जीवन का इतना अनूठा था तो मृत्यु का तो और भी अनूठा होगा क्योंकि मृत्यु तो जीवन की पूरी तैयारी के बाद मिलती वो तो जीवन का चरमोत्कर्ष वो तो जीवन का गौरी शंकर जब क्षुद्र जीवन की ऊंचाइयों पर इतना सुख पाया और इतने रहस्य खुले तो जीवन की अंतिम ऊंचाई पर क्या ना खुल जाएगा कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद लेकिन तुम्हारा मन मृत्यु से डरता है और जीवन को पकड़ता है क्योंकि मन पूरे को नहीं देख पाता मन पूरे को देख ले तो मरने को राजी हो जाए और एक बार तुम मरने को राजी हो जाओ तो कबीर कहते हैं फिर दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं